के प्रत्यक्ष चाहे वो सतयुग के भक्त हो त्रेता के भक्त हो द्वापर के भक्त हो हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और उसे हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा प्रात ले जो नाम ही दिन ताही न मिले आहारा ये बात क्या सही है प्रातः स्मरण में हनुमान जी का स्मरण किया जाता है प्रातः स्मरण में आप भगवत कृपा से दास तो नित्य स्मरण करता है हनुमान अंजनी सुनु वायु पुत्रों महावला ना कभी ऐसा नहीं हुआ जो भूखे मर गए हों खाते खाते जरूर परेशान हो ये हनुमान जी का देणे, ये दैन्य भाव ही भक्तों का मुख्य भाव है। आज नाभाजी की लेखनी से एक ऐसे भक्त का चरित्र प्रकट हो रहा है जो दैन्य भाव की आचार्या है जिसने दैन्य भाव के कारण उन तपोधन ऋषियों को भी नतमस्तक कर दिया बड़े बड़े ब्रह्म भी जिसकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए उस भक्ता का चरित्र है सबरी का चरित्र और सबरी जी का चरित्र जो श्री भक्तमाल ग्रंथ में है वो महाराज ऐसा अद्भुत चरित्र है भक्तमाल का चरित्र सबसे अलग है सबरी जी कई बातें बहुत विशिष्ट है भक्तमाल में सबरी जी के चरित्र में सबरी जी को सबसे पहले तो नाभाजी ने उन भक्तों में स्थान दिया जो भगवान के भक्त नहीं जिनके भक्त स्वयं भगवान है नाभाजी ने कई श्रेणिया भक्तों की दी है एक श्रेणी ये भी है की वो भगवान भक्त तो है ही है पर भगवान उनके भगत ज्यादा हैं, भगवान उनकी भक्ति हैं, बोले भगवान जिनकी भक्ति करते हैं उन भक्तों में किन किन का नाम है ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं गोस्वामी जी ने तो ऐसे भक्त के चरित्र का विशेष गायन किया है भरत सरीस को राम सने ही वरत सरीस को राम सने जग जप रा, राम जग रा, राम जप जे जग जप रा, राम राम जप जे ही वरत सरीस को राम सने भरत को ऐसी तो भक्त है भरत जी भरत जी राम राम जब भरत भरत राम राम जपते हैं तो राम जी भरत भरत जपते ऐसे भक्तों में कई भक्तों का नाम लिया उन भक्तों में सबरी का स्थान नाभाजी ने दिया श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं बड़ा अद्भुत है श्री नाभाजी का भाव इन भक्तों में अम्बरीश जी को भी नाभाजी ने लिया है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते चंद्रास जी को भी लिया है और पोरबंदर के भक्त श्री सुदामाजी को भी उसी श्रेणी में लिया है जिनकी भक्ति स्वयं श्री कृष्ण करते हैं इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी उपहृत्या वनिज्यादा वने जनी अग्रहित शिरसा राजन भगवान लोक पावना स्वयं भगवान चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पान करते हैं इससे बड़ी उपासना और क्या होगी उन भक्तों को नाभाजी ने एक नया नाम दिया हरिवल्लभ जो हरि के बल्लभ है हरिवल्लभ हरिवल्लभ सब जिन चरण रेणु आसादरी जिन चरण आसा कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़स प्रभु पदरति कमला गरुड़ सुनंदोड़स प्रभु पदरती मनुमंत जावंत सुग्रीव खगपति हा हनुमंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति हनुमान जी भी ऐसे ही भक्त हैं सुग्रीव जी भी ऐसे ही भक्त हैं विभीषण जी भी ऐसे ही भक्त हैं वृद्धराज जटायु भी ऐसे ही भक्त हैं जिनकी भक्ति स्वयं पिता के समान पिंडदान करके जिनकी भक्ति करते हैं और हमारी भक्तिमती सवरी माई भी ऐसे ही भक्ता है जिसकी भक्ति स्वयं रघुनाथ जी करते हैं ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा जी की भक्ति भी भगवान करते हैं मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गता दर्शन करने आते हैं भगवान उद्धव जी भी ऐसे ही भक्त हैं हे उद्धव तुम मुझे जितने प्रिय हो उतना प्रिय कोई नहीं है न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्णशंकर न च संकर नी नई यथा भवान उद्धव तो जी भी ऐसे ही भक्त हैं अम्बरीश जी भी ऐसे ही भक्त हैं विदुर जी भी ऐसे ही भक्त हैं भगवान संवरण लीला में विदुर की याद करते हैं सुदामा जी भी ऐसे ही है ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा या दूर सुना चंद्रहास चित्र ग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्र ग्राह गज पांडव नामा कौशारव कुंती बधू पट ए चतल जा रु कुंती बधू पट ए चतल जा कुंती और कुंती की बधू रूप दी हरि हरिबल्लभ सब प्रार जिन चरण रे हरि आसाधड़ी हर सविन चरण रे आसाधरी तो सवरी ऐसी भक्ता है जिसके भक्त स्वयं भगवान है और हम तो कहेंगे सवरी जैसी भत्ता को कृतार्थ करने के लिए ही भगवान श्री राम का अवतरण हुआ और अवतार का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं सत्य संकल्प है धर्म रक्षा इनके संकल्प से हो जाएगी धर्म की स्थापना इनके संकल्प से हो जाएगी अधर्म की निवृत्ति इनके संकल्प से हो जाएगी अनंत अनंत ब्रह्मांडों का संघार संकल्प मात्र से हो जाता है तो क्या रावण आदि का संघार नहीं होगा संघार भी हो जाएगा पर जो सबरी अपने गुरुदेव महर्षि मतंग के वचनों पर अडिग है रघुक नंदन इसी डगर से आएंगे मेरे सुस्वाद कन्दमूल फल बेर के फलों को चखेंगे स्वाद का अनुभव करेंगे ये जो विश्वास लेकर बैठी है सबरी इस विश्वास को भगवान संकल्प से पूर्ण नहीं कर सकते इस विश्वास को पूर्ण करने के लिए तो भगवान को धराधाम पर आना ही पड़ेगा और इस बात को स्वयं भगवान ने कहा मेरे अवतार का प्रयोजन केवल भक्त हैं सारिखे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन निहोरे संत प्रिय मोरे धर्म देह इसलिए मैं शरीर धारण करता हूं नहीं आने मेरे अवतार का और कोई प्रयोजन नहीं कुंती जी ने कहा एक तो अवतार का प्रयोजन हमारे ऊपर कृपा और अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्माओं को भी भक्तियोग प्राप्त हो जाए क्योंकि प्राकृत रूपंध शब्द स्पर्श में उनकी इंद्रियां जाने वाली नहीं है तब उनको शरीर धारण करने का क्या फल मिला उनको शरीर धारण करने का फल मिले ये आपके अवतार का प्रयोजन है तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिया भक्तों के लिए ही भगवान का अवतरण अवतार का और कोई हेतु नहीं शबरी जी को एक बात ध्यान दें शबरी जी को राम जी ने भामिनी कहा है कह रघुपति सुनु भामिनी वाता मानव एक भगतिकर नाता भामिनी कहा अब ये बात ये संतों की साधुसाई बात है यद्यपि मानस की टीकाओं में यह बात प्रायः नहीं है पर कुछ बातें संतों की परंपरा से भी प्रसिद्ध रहती है भामिनी यह जो संबोधन है यह एक रसमय संबोधन है आयु की दृष्टि से देखें तो राम जी तो बालक हैं, और सबरी की हजारों वर्ष की आयु है क्योंकि वाल्मीकि रामायण बेपमानाम तपस्वनी में लिखा है कांपती हुई आई है तपस्विनी है ण की जटाएं हो गई हैं कृषक आय है हजारों वर्ष की आयु है अतिवृद्धा है जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं श्रमणाम धर्मनिपुणाम अभिगच्छेति अभिगछ धर्मनिपुणा श्रमणा परम यति धर्म में स्थित साध्वी शवरी का दर्शन करो दर्श जाओ नहीं अभिगच्छ अभिगच्छ का तात्पर्य बहुत भाव लेकर जाना वो इस दंड की शोभा है आपका दंड में आना सफल हो जाएगा आपको लगेगा दंडकारण्य के ब्रह्मियों की तपस्या मूर्तिमति होकर विराजमान श्रवणाम धर्म निपुणाम अभिगत छेति पर राम जी कह रहे भामिनी ये संबोधन तो प्रायः कोई नागर नायक अपनी प्राण वल्लभा को करता है हे भामिनी तो भामिनी इस संबोधन का क्या औचित्य है आप लोग कहें गोस्वामी जी ने ऐसे ही लिख दिया अरे राम राम ऐसी बात तो सोचना भी नहीं सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया वहां गोस्वामी जी भामी ऐसे ही लिख देंगे नहीं नहीं एक कथा तो संतों की सभा में ऐसी प्रचलित है हमारे भक्तमालियों की परंपरा में ऐसी प्रचलित है बोले सवरीजी साक्षात भगवती महालक्ष्मी का अवतार है और राम साक्षात महाविष्णु है इसलिए उनके मूल स्वरूप को संकेत करते हुए बता रहे हैं भक्तों की भक्ति करने के लिए मैं आता हूं और संतों के यहां झाड़ू बहारू लगाने के लिए हे लक्ष्मी तुम भी संतों की सेविका बनकर आती हो तुमने संत सेवा के लिए अवतार ग्रहण किया है इसलिए तुम भामिनी हो मानो भामिनी कहकर के तुम साक्षात महालक्ष्मी हो ये संकेत कर रहे हैं आप कहोगे किस पोथी की कथा है तो हम पोथी का नाम तो नहीं ले पाएंगे उसका कारण ये है कि संतों की परंपरा से कुछ कथाएं प्रसिद्ध होती हैं परंपरा से प्राप्त जो कथाएं हैं जरूर किसी न किसी ग्रंथ में होंगी और संतों के अनुभव मिथ्या नहीं होते इसी संतों के अनुभव को गोस्वामी जी ने प्रमाण माना यहां न पक्ष कछु राख वेद पुराण संत मत भाख रामायणे निगदितं क्वचित अन्य तोपी ये अन्य तोपी क्या है यह संतमत है अन्य तोपी तो संत मत सदा सर्वदा से प्रमाण माना गया है क्योंकि संतों के हृदय में जो लीलाएं प्रकट होती हैं वे सत्य होती हैं बहुत प्रसिद्ध चरित्र है कि एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी वो तो भगवान को लिखने के बाद सुना रहे थे वो साक्षात भगवान श्रवण कर रहे थे तो अशोक वाटका के वर्णन में एक जी महाराज ने कहा कि किशोरी जी जिस वृक्ष के नीचे विराजमान थीं, वहां श्वेत पुष्प चारों ओर खिल रहे थे बेला के चमेली के सुनकर हनुमान जी चौंक पड़े रसिक श्रोता है ना? महाराज थोड़ा रुकिए। आपने यहाँ कवि की शैली से लिख दिया थोड़ा सुधार कर लीजिए वहा लाल पुष्प थे सफेद नहीं थे माताजी ने कहा नहीं हनुमान जी तुमको भी भ्रम है वहां नीले पुष्प थे न लाल थे और सफेद थे नीले पुष्प थे अब तो एक बड़ी विचित्र बात हो गई एक नाथ जी कह रहे हैं श्वेत पुष्प और जानकी जी कह रही नीले पुष्प और हनुमान जी कह रहे लाल पुष्प अब निर्णायक राम जी को बनाया गया आप निर्णय दीजिए सही बात क्या है राम जी बोले भक्तों के झगड़े में हमको बीच में मत डालो क्योंकि निर्णय किसी किसी के पक्ष में जाएगा जिसके पक्ष में जाएगा वो राजी हो जाएगा और जिसके पक्ष में नहीं जाएगा वो नाराज हो जाएगा और हम अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करना चाहते नहीं नहीं महाराज निर्णय तो देना पड़ेगा आखिर में तीनों ने वचनबद्ध कर लिया भगवान को का प्रभु आप किसी के पक्ष में निर्णय दें सबको मान्य होगा राम जी एक क्षण मौन रहे और उन्होंने कहा कि एक जी ने जो लिखा है वही सही वचनबद्ध तो हो चुके हैं स्वीकार करने के लिए संकोच में हनुमान जी भी थोड़े उदास हो गए माताजी भी उदास हो गए हाँ ठीक है बाबा आप तो बाबाओं कब से सदा से लेते हैं बाबा ने जो लिखा बाबा वाक्यम प्रमाणम ठीक है अच्छा स्वीकार है हमको भी राम जी ने कहा ये अर्ध स्वीकार है पूर्ण स्वीकार नहीं बहुत सहृदयता पूर्वक स्वीकार करो बोले महाराज जब तक आप तर्क के द्वारा अपनी बात को ठीक प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह स्वीकार कैसे किया जा सकता राम जी ने कहा हम तर्क देते देखो श्री किशोरी जी के चित्त में मेरी श्यामता ऐसी बसी थी कि जित देखो तित मई है इसलिए नील सरो नीलमणि ऐसी छवि बसी थी वो तो नीला दिखाई पड़ा हनुमान जी को बहुत रोष था इतनी आंख लाल थी रावण के ऊपर कि सब लाली लाल दिखाई पड़ रहा था सफेद फूल भी लाल दिखाई पड़ रहे थे किंतु संत की दृष्टि एकदम विष नीली न लाल एकदम विशुद्ध दृष्टि इसलिए संत ने जो अपने अनुभव से लिखा है वो सही है yeah. तो संतमत प्रमाण है, संतों की अनुभूतियां प्रमाण यहां भी पूज्य श्री गोपालचार्य जी महाराज पधारे एक बहुत अच्छे विद्वान अपने राम उनके निकट ही बैठे थे श्री गोपालचार्य जी महाराज के एक बहुत अच्छे विद्वान आए उन्होंने कहा महाराज आप कथाएं कहते हैं विचित्र विचित्र बाल चरित्र कहते युद्ध की कथा कहें तो विचित्र बाल चरित्र कहें तो विचित्र जो कहते हैं विचित्र ये किस ग्रंथ में लिखे हैं तो पता नहीं महाराज किस मूड में थे महाराज हंसे और हंसकर बोले परमात्मा की कथा पोथी में लिखी है और पूत की कथा मेरे पेट में धरी है तुम लोग जिन्हें परमात्मा मानते हो तो परमात्मा के चरित्र तो लिखे हैं पोथी में पर ये तो मेरा पूत है ना वात्सल्य मेरा इनके प्रति इनके सारे चरित्र मेरे पेट में धरे हैं ये लाला क्या क्या दिखाता है जो जो दिखाता है सो में बोल देता हूं लाला जो दिखाता है उसको मैं बोल देता हूं संत मत प्रमाण है तो भामिनी शब्द के ऊपर ये भाव है ये साक्षात महालक्ष्मी चित्रकूट में एक संत निवास करते थे बहुत भजनानंदी नाम जापक सिद्ध संत थे ऐसे संत की जिनका दर्शन करने स्वयं वैकुंठनाथ भगवान पधारते जब आते तो उत्सव हो जाता दंडकारण के चित्रकूट के ऋषि मुनि एकत्रित तो हो जाते सत्संग होता और भगवान भी सत्संग करने आते और चले जाते एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कभी कभी सहसा शेष से अंतरधान हो जाते कहा चले जाते भगवान बोले भाई सब बात मत पूछो तो नहीं नहीं बताना पड़ेगा माताएं हट कर लें तो पर बताना पड़ता है बोले एक संत ऐसे हैं चित्रकूट में परम अकाम भजनानंदी संत एक कौपीन में रहते हैं अखंड विभूति श्रीअंग में धारण करते हैं और संग्रह परिग्रह से रहित अनिकेत अमानी संत निरंतर नाम जप करते हैं और महाराज जब वे वाणी से कुछ कहते हैं बड़ा सुख मिलता है बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं बहुत अच्छे संत हैं हम उन्ही का सत्संग करने जाते हैं लक्ष्मी जी बोली ये तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं अकेले जाते हैं हमको नहीं ले जाते हमको साथ ले चलना चाहिए भगवान बोले देखो लक्ष्मी जी तुम्हारे भगत संसार में बहुत है जब तुम किसी पर पहुंचे तो भी अवगत करते हैं पर हमारे तो ऐसे हैं कि जिनको जिनके पास छाने का आसन नहीं और जड़ की जगह हम वहां जाओ वहा मख गद्दे तो नहीं होंगे सोचा लड़िया तो नहीं होंगी त्याग का स्थान है वहीं में ही बैठना पड़ेगा बोले आप चलो हम कुछ कहते रहिए कि आप हम सिर्फ लगवाना वहां लक्ष्मी जी भी हरी और अनुदेख करके लक्ष्मी जी बहुत हाँ। संत तो हैं। बहुत उच्च को महात्मा बहुत उच्च को लक्ष्मी जाए जैसे सब सा लक्ष्मी जी बैठे लक्ष्मी जी ने कहा हमको देख तो लोग उछल मचा देते हैं हा लक्ष्मी आई लक्ष्मी आई लक्ष्मी आई महात्मा के चित्र पर कोई प्रभाव कोई प्रतिक्रिया नहीं सामान्य भाव से बैठकर भगवत चरित्र कह रहे हैं अरे महाराज ये तो जैसे समुद्र से मैं प्रकट हुई तो सब मुझे चाहते थे पर एक आप मुझे नहीं चाह रहे थे ऐसी इसी आपकी कोटी के संत हैं ऐसे संत का तो रमा वैकुंठ में निमंत्रण करना चाहिए लक्ष्मी जी जाके बोली आप उस संत को हम न्योता देंगे और वैकुंठ बुलाकर उनको गरुड़ भेज करके वैकुंठ बुलाएंगे और वैकुंठ में बुलाकर उनको विधिवत भोजन कराएंगे श्री अजस््रानंद जी महाराज ने एक बात कही एक दो दिन हुए कि सताम संगो ही भेषजम उस सज्जनों का संग भेषज दवा है दवाए तो चौबीसों घंटे दवाई नहीं खाई जाती है समय समय से खुराक ली जाती है इसलिए सत्संग करो फिर किनारे होकर उसका अनुभव करो हमको बहुत सी बात लगी है भगवान बोले सत्संग करे आई उसी को पचाओ हाँ साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत परसुराम बचके रहो थोड़ी कीजे प्रीत परशुराम देवाचार्य महाराज ने दूरी रहो इन महात्माओं से कथा वार्ता सुन लो और बैकुंठ में बुलाओगी तो पता नहीं फिर इनके बहुत नखड़े हो जाएंगे फिर तुमको अच्छा लगेगा नहीं कहा महाराज में लाख नखड़े सहन कर लूंगी ये तो ऐसे संत हैं मेरी तो अटूट श्रद्धा हो गई है आप तो इनको निमंत्रण जरूर दे भगवान चाहते थे ना लक्ष्मी जी संतों की सेवा में जाए इसलिए भगवान ने वो लीलाधार तो यही है सूत्रधार तो यही है भगवान संत के यहाँ गए तो आज हम एक ग्रहस्थ के जैसे आपको निमंत्रण करने आए हैं हमारे वैकुंठ को पवित्र करें संत हंसकर बोले महाराज जीते जी वैकुंठ तो कोई जाता नहीं कहा महाराज सब नियम कानून तोड़ दिए गए हैं आपके लिए गरुड़ जी आएंगे कल आप गरुड़ी पर विराजमान होकर के प्रेम पूर्वक वैकुंठ की यात्रा करें हमारी प्रियतमा लक्ष्मी जी ने आपके लिए बड़ी सुंदर तैयारियां की हैं आह साक्षात परोसकर जगन्मा इससे ज्यादा आनंद और क्या होगा जरूर हम आएंगे निमंत्रण स्वीकार कर लिया वैसे तो महात्मा फलाहारी थे पर माताजी खिला रही हैं तो क्या नियम फिर तो फलाहार अन्नाहार जो परोसें सो पाएंगे महात्मा गए भगवान ने एक गृहस्थ की तरह संत के चरण प्रक्षालन किए उनको आसन पर बिठाया चौकी बिछा दी सामने एक दूसरी चौकी रख दी और उस पर सुंदर थाल आ गया सोने का थाल आया महात्मा बोले हटाओ हम तो लकड़ी के पात्र में मिट्टी के पात्र में दोना पत्तल में खाते सोना चांदी में नहीं खाते हटाओ इसको हटा दिया लक्ष्मी जी ने तो बहुत छाटकर थाल रखा था सजा सजाया थाल था हटा दिया और लक्ष्मी जी को थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा कि थाल की ओर देखा नहीं कहते पत्ता लाओ यहाँ पत्ता कहाँ से लाएं? भगवान ने कहा देख लो हमने पहले ही कहा था नखड़े करेंगे महात्मा आएंगे तो अब तो पत्ता लाओ तुरंत पत्ता मंगाया गया पत्तल परोसी गई अब तो पत्तल परोसी गई सुंदर सुंदर व्यंजन आए जब तक मिष्ठान आता रहा तब तक तो संत राजी रहे जैसी कढ़ी आई भात आया नाराज हो गए बोले हम जब से साधु बने हैं तब से आज तक किसी गृहस्थी के यहां कच्ची रसोई नहीं पाई ये दाल भात बनाकर हमारे बैराग्य को बिगाड़ना चाहती हो साधु बड़े विकट होते महाराज हमारे श्री महाराज खाद शोक वाले महाराज तो एक गांव में बहुत सिद्ध जगह है सिद्ध संतों ने भजन किया है महाराज जी हमको ले गए बोले कथा कह दो हमका ठीक है महाराज जी श्रोता थे दास को अवसर था कहने का एक ब्राह्मणी ने मंदिर के रसोई घर में ही जो महाराज जी से दीक्षित थी उसने पूरी साग बनाई और जब पाने की बात आई तो महाराज जी की रसोई किसने बनाई उसने बनाई महाराज जी हमसे बोले देख बच्चा हम तो जब से लंगोटी लिया है तब से चूड़ी का धोवन पिया नहीं साधुओं की भाषा ऐसी होती है ये चूड़ी का धोवन है ना आटा लगाती है तो कुछ ना कुछ धुल जाता है बोले हमने तो चूड़ी का धोवन पिया नहीं साधु बनने के बाद बचपन में माता के हाथ का खाया तुम्हारी पोथी में लिखा हो कि साधु को चूड़ी का धोवन पीना चाहिए तो जाओ पियो हमने कहा हम हम तो पाले थे पर महाराज फिर जब देखो तब दस बीस लोगों के बीच में फटकारेंगे तो हमने कहा महाराज जी आप जैसी आज्ञा करें हाँ ठीक है ले मैंने फलाहार बनाए धुनी पर फलाहार कर लो इतना साग दे दिया हमको पूरे दिन भूखे ही कथा कहनी पड़ी तो महात्मा बड़क होते हैं इसलिए कहावत है साधुओं की राम रगड़ा सबसे तगड़ा हाँ इसलिए भैया दूर से ही संग करो निकट जाओगे तो किस बात पर कब बिगड़ जाए पता नहीं बोले हम महात्मा त्यागी महात्मा गृहस्थी के हाथ की रोटी खाएंगे कच्ची लक्ष्मी जी दुष्ट हो दिनों रात लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जपते हो हमारा चरणामृत लेते हो हमारी जय जय करते हो हमारा भजन करते हो हमारे भजन की महिमा से जगत तुम्हारी करता है और अब यहां आए तो इतने बड़े त्यागी महात्मा बन रहे हो कि कहे तो कच्ची कच्ची रसोई नहीं पाएंगे हटाओ इसको तो कच्चा पक्का एक हो गया सखरा हो गया अब द्वारा रसोई बनाओ महात्मा भी ऐसे थे नहीं पर वो भगवान उनके भीतर बैठ के लीला कर रहे थे ना सूत्रधार तो वही है न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा ये तो ठाकुर हैं यही लीला कर रहे थे जैसे ही उन्होंने पत्तल हटाई लक्ष्मी जी नाराज होगी प्रसाद का तिरस्कार किया है मैं शाप देती हूं कभी रोटी के ऊपर रोटी भर के खाने को नहीं मिलेगी महात्मा बहुत जोर से यहां से क्या जरूरत है रोटी खाने की खीर पियेंगे मालपुआ खाएंगे गुलाब जामुन खाएंगे रसगुल्ला खाएंगे लडुआ खाएंगे रोटी पर रोटी रख के खाने की क्या जरूरत है